गाजीपुर से वाराणसी लौटकर कर स्वामी जी ने प्रमला दास मित्र का आतिथ्य स्वीकार किया गाजीपुर में रहते समय ही उन्हें समाचार मिला था कि श्री राम कृष्ण भक्त सुरेंद्रनाथ मित्र अत्यंत अस्वस्थ हैं और अब संवाद आया कि भक्त प्रवर बलराम बोझ भी रुग्ण हैं इस पर स्वामी जी बड़े विचलित हो गए और दुख प्रकट करने लगे यह देखकर प्रमदादास बाबू ने उन्हें स्मरण कराया कि सन्यासी के लिए ऐसा करना उचित नहीं है क्योंकि वह भी माया का ही एक अन्य रूप है इसके उत्तर में स्वामी जी ने कहा आप कहते क्या हैं सन्यासी हुआ हूं, तो क्या हृदय को विसर्जित कर दूं? जो सन्यास हृदय को पाषाण बना डालने का उपदेश देता है ऐसे सन्यासी में विश्वास ऐसे सन्यास में मैं विश्वासी नहीं शीघ्र ही ये सहृदय सन्यासी बलराम बाबू की सैया के किनारे आ पहुँचे परंतु विधि विधान को कौन टाल सकता है 13 अप्रैल को बलराम बाबू और 25 मई को सुरेंद्रनाथ ने अपने अभिलषित लोक को प्रस्थान किया दो महीने से भी अधिक समय मठ में बिताने के बाद अट्ठारह सौ जुलाई में स्वामी जी पुनः पश्चिमोत्तर की ओर चल पड़े साथ में पथ प्रदर्शक के रूप में तिब्बत और हिमालय भ्रमण के अनुभवी स्वामी अखंडानंद चले इस भ्रमण काल में नैनीताल से अल्मोड़ा जाते समय रास्ते में स्वामी जी एक वृक्ष के नीचे घन ध्यान में मग्न हो गए ध्यान टूटने के बाद उन्होंने अखंडानंद को बताया कि उनके एक अपूर्व अनुभूति उन्हें एक अपूर्व अनुभूति हुई है अखंडानंद ने बाद में स्वामी जी की दैनंदिनी खोल देखा तो वहाँ लिखा था आज मैंने शुद्ध ब्रह्मांड और विराट ब्रह्मांड की एकता का अनुभव किया विश्व में जो कुछ भी है वह इस छोटे से शरीर में विद्यमान है देखा कि प्रत्येक परमाणु में संपूर्ण विश्व निहित है एक बार अल्मोड़ा के निकट भूख प्यास से अचेत से हो स्वामी जी भूमि पर लेट गए अखंडानंद जल की खोज में गए उस समय समीप के कब्रिस्तान के रक्षक एक मुसलमान फकीर ने एक खीरा खिलाकर उनकी प्राण रक्षा की बाद में विदेश से लौटे विश्वविख्यात स्वामी जी की जिस दिन अल्मोड़ा के नागरिकों ने महान समारोह पूर्वक संवर्धना की उस दिन सभा के एक कोने में उसी फकीर को खड़ा देखकर कर स्वामी जी ने उसे आलिंगन पास में बांधकर उसे अपना जीवनदाता कहते हुए उसका जनता से परिचय कराया उपकृत महापुरुष का उपकार स्मरण और प्रतिदान अत्यंत अद्भुत होता है यथा समय अल्मोड़ा पहुंचकर वे शारदानंद और कृपानंद से मिले फिर सभी सांस मिलकर उत्तराखंड का तीर्थाटन करने चले इसी बीच अखंडानंद के अस्वस्थ हो जाने के कारण उन्हें हिमालय भ्रमण स्थगित कर देना पड़ा चिकित्सक की सलाह पर स्वामी जी ने अखंडानंद को नीचे समतल में भेज दिया और स्वयं अन्य गुरु भाइयों के साथ अग्रसर होते हुए क्रमशः मसूरी पर्वत के नीचे अवस्थित राजपुर पहुंचकर वहाँ तुरानंद से मिले तत्पश्चात वे ऋषि में आकर तपस्या करने लगे परंतु वहां पहुंचने के थोड़े ही दिन बाद ज्वर के भयंकर आक्रमण से उनके प्राण संकट में पड़ गए। उसी समय संयोगवश वहां एक साधु आए और सब कुछ जानने के बाद एक दवा देकर आश्चर्यजनक रूप से उनकी जान बचाई तदुपरांत कंखल सहारनपुर आदि स्थानों का भ्रमण करने तथा ब्रह्मानंद आदि गुरु के के साथ साथ कुछ दिन बिताने के बाद रोगमुक्त अखंडानंद से से से मिलने की इच्छा से तब को लेकर वे वहां पर वे मेरठ पर सार्वजनिक पुस्तकालय प्रसिद्ध अंग्रेज लेखक लावक की ग्रंथमाला का एक खंड ले आते और दूसरे दिन लौटा देते इस प्रकार पूरी ग्रंथमाला का पठन समाप्त हो गया पर पुस्तकालयाध्यक्ष के मन में संदेह हुआ कि यह वास्तविक अध्ययन नहीं है वरन एक विद्वान के रूप में प्रसिद्धि पाने के लिए हास्यात्म दिखावा मात्र है एक दिन बातचीत के प्रसंग में उनका संदेह व्यक्त हो पड़ा स्वामी जी परीक्षा देने को तैयार हो गए पुस्तकालय अध्यक्ष भिन्न भिन्न पुस्तकें उठाकर प्रश्न करने लगे और स्वामी जी यथोचित उत्तर देते हुए उनका संदेह निवारण करने लगे अंत में पुस्तकालय के अधिकारी ने अपनी गलती स्वीकार की स्वामी अखंडानंद ने जब उनकी इस असाधारण क्षमता के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा मैं एक एक शब्द की ओर ध्यान देकर नहीं पढ़ता पूरा वाक्य एक साथ पढ़ता जाता हूँ मेरठ में तीन महीने से अधिक समय बिताने के बाद स्वामी जी सभी का साथ छोड़कर एकाकी भ्रमण के उद्देश्य से दिल्ली की ओर चले परंतु उनका निषेध न मानते हुए कोई कोई कुछ दिनों में वहाँ पहुँच उनसे मिले उनके साथ कुछ दिन बिताने के बाद स्वामी जी पुनः अकेले ही राजपुताना की ओर चले जाते समय वे कह गए तुम लोग मेरा साथ छोड़ दो मुझे भीतर से संकेत मिल रहा है कि मैं अकेला ही रहूँ तुम लोग जाओ और जिस प्रकार ध्यान भजन और तपस्या कर रहे हो वैसे ही करते रहो मैं अब अकेला निकलूँगा और जहाँ भी रहूँगा उसका पता किसी को भी नहीं दूँगा फलस्वरूप लगभग अमेरिका जाने के पूर्व तक उन्होंने अपना कोई पता नहीं दिया फिर भी संयोगवश या प्रेम के आकर्षण से स्वामी अखंडानंद त्रिगुणातीतानंद ब्रह्मानंद तुरानंद और अभेदानंद भिन्न भिन्न स्थानों पर समय समय पर उनके साथ कुछ दिनों के लिए मिले थे इन सब बातों का विवरण हम अन्य प्रबंधों में देंगे फरवरी अठारह ईस्वी के प्रारंभ में स्वामी जी दिल्ली से चलकर अलवर पहुँचे और वहा मानव जन के साथ घुल मिलकर एक हो गए वैष्णव भाव भावापन्न नगरवासियों ने स्वामी जी को अश्वसिक्त मुख मुखमंडल से भावपूर्ण श्री कृष्ण भजन गाते देखकर सोचा बाबा को अवश्य ही वृंदावन चंद्र के दर्शन हुए होंगे वरना हम भी तो उन्हें पुकारते हैं परंतु हम लोगों में तो वैसी तन्मयता नहीं आती धीरे धीरे स्वामी जी के आगमन का संवाद अलवर महाराजा के दीवान रामचंद्र जी के समीप पहुंचा उन्होंने सोचा कि सुशिक्षित और अनुभूति संपन्न स्वामी जी के संपर्क में आकर संभव है कि पाश्चात्य भावापन्न महाराजा की विचारधारा में परिवर्तन हो अतः एक दिन दीवान जी स्वामी जी को अपने घर ले आए और महाराजा को भी आमंत्रित कर उनसे परिचय करा दिया महाराजा ने प्रश्न किया स्वामी जी मैंने सुना है कि आप एक महान पंडित हैं अतः आप तो आसानी से काफी धन कमा सकते हैं परंतु वैसा न करके आप भिक्षा मांगते हुए क्यों भटकते हैं स्वामी जी ने उत्तर दिया महाराज क्या आप बता सकते हैं कि आप राजका की अवहेलना करके क्यों रात दिन अंग्रेज साहबों के साथ खाना पीना और शिकार करते हुए घूमते रहते हैं स्वामी जी के इस अति साहसपूर्ण उत्तर को सुनकर महाराजा ने नाराज ना होते हुए सहज भाव से ही कहा कि उन्हें वैसा करना अच्छा लगता है तब स्वामी जी ने कहा कि उनके बारे में भी वही कारण प्रयुक्त है बातचीत चलने लगी महाराजा ने मृत पूजा के बारे में अपना अविश्वास व्यक्त किया और इस विषय पर स्वामी जी का मत जानना चाहा युक्त तर्क का कोई फल न होते देख स्वामी जी ने सामने की दीवार पर अलवर महाराजा का जो चित्र था उसे उतरवाया और दीवान जी को उस पर थूकने को कहा उपस्थित सभी लोग भय से कांप उठे क्या इन संन्यासी का सिर फिर गया है इन्हें तो प्राण तक का भय नहीं है तब चारों ओर फैली शासंक निष्ठब्धता को भंग करते हुए स्वामी जी ने समझा दिया के चित्रपट में महाराजा के स्वयं उपस्थित न रहने पर भी जैसे वह उनके स्मृति चिन्ह के रूप में आदरणीय है वैसे ही भगवान के सभी प्रतीक हमारे लिए पूजाई है और जैसे बिंब और प्रतिबिंब अभेद हैं वैसे ही भगवान और उनकी मूर्ति भी अभेद है इस प्रकार अलवर में दो महीने रहते हुए सभी के मन में धर्म भाव देशभक्ति आत्मविश्वास और अपनी प्राचीन संस्कृति के प्रति श्रद्धा आदि जागृत कर 28 मार्च को स्वामी जी अन्यत्र चले गए